दीपक बारा नाम का महल भया उजिया महल भैया उजिया नाम का तेज मे राजा शब्द किया पर का मानसर ऊपर छा दसो दिशा भई सुध बुध भई निर्मल सासी छोटी कुमति की गाठी सुमति परगट होय होय शानासी हो छत्तीसो राग दाग दागतिर्गुन का छोटा पूरण प्रगटे बाघ कर्म का कलसा फूटा पलटो अंधियारी मिटी बाती दे बार दीपक बारा नाम का महल भया उजियार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 आई के पर जा राजा सकलदार मैं नहीं नीच फिर जाती हमारी गुड़ धोय ष्ट कर्म बरन पी वे बिनलस कर बिन फौज मुलुक में फिरी दुहायी जन्म ही सत्यनाम आप में सर बड़ाई सत्यनाम के लिए से पलटू भया गंभीर पलटू भया गंभीर हाथ जोरी आगे मिले ले ले भेंट समीर संत सासना सहट है जैसे सहत क पास संत साहत है जैसे सहत क पास जैसे सहत कपास नाई चरखी में ओते रोई घर जब सुने हाथ से धोगुनी होते रोम रोम अलगाय बकरी के दुनिया धोनी पिनी न दे कात सुतले जूलहा बोनी धोबी बट्टी पर धरी गर मुगरी मारी दर्जी टुक टुक फारी जोरी की की या पर स्वार्थ के कार दुख से ही पलटुदास पर स्वार्थ के कार दुख से पलटूदास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 धन भूलो तो भी शराब है धन का भी मध होता है धन मध जेब गरम होती तो नशा होता है पद्म भूलो तो शराब है पद मध जो पद पर बैठ जाता उसकी अकड़ देखते जो पद से उतर जाता उसकी हालत देखते पद मध है वो भी शराब है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 फिर अंधेरा समाप्त हुआ मैं गुलफाम भी है साजे भी है साकी भी मगर मुश्किल है आसो बे हकीकत से गुजर जाना फूल जैसी सुंदर शराब है सुख का संगीत है सुंदर साकी भी है शराब पिलाने वाली भी है मगर मुश्किल है आसो बे हकीकत से गुजर जाना लेकिन फिर भी जीवन की जो पीला है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 उस लोहार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे याद आया ये तो हर संसारी आदमी की कहानी आखिर में तुम इधन पाओगे कि तुम्हारी ही जंजूरों में फंस तुम मर गए और तुमने बड़ी कुशलता से उनको ढाला था तुम्हारे हस्ताक्षर उन पर तुम भली भांति पहचान लोगे की अपने ही हाथ का जाल है इस पूरे सिद्धांत का नाम कर्म ही तुम ही बनाते हो तुम्ही ये सीखे ढालते हो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 एक दुख से मैं दूसरा दुख बदलता रहा एक दुख से थक गया तो दूसरे को पकड़ लिया इस आशा में किसी यहां सुख होगा फिर उसने भी दुख पाया उससे थक गया तो तीसरा पकड़ लिया लेकिन जिंदगी भर का निचोड़ यह है कि एक दुख से मैं दूसरे दुख पर जाता रहा फ्रॉम वन न्यूसेंस टू अनदर न्यूसेंस एक उपद्रव से बचे नहीं कि दूसरा उपद्रव रच लिया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 तुम्हारे कंकल में वही जीवित तुम वही हो तत्वमसि स्वेत के उदालत ने अपने बेटे को कहा है तू वही है स्वेत के तुम मगर हमें याद नहीं विस्मरण हुआ है भूल गए एक सम्राट का बेटा बिगड़ गया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 ये तो उसका ही बेटा है लेकिन 20 साल बेटा तो बिल्कुल भूल चुका तो वो सम्राट का बेटा है बीस साल का भिकमंगापन किसको ना बुला देगा 20 साल द्वारदास गांव गांव रोटी के टुकड़े मांगता फिर फिरा 20 साल का भिकमंगापन परत परत जमता गया भूली गई ये बात कि कभी मैं सम्राट का किसको याद रहेगी भुलानी भी पड़ती है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 भूखे रहे तो भी उन जैसा कोई तृत नहीं अग्नि में जले तो भी उनके भीतर कुछ जलता नहीं वहां सब शीतल बना रहता है काटे उन पर बरसते रहे तो भी उनके भीतर का कमल खिला ही रहता है दीपक बारा नाम का महल भया उजिया समझ लेना पलटू के पास कोई महल वगैरह नहीं था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 तुम्हारा बाजार का कोलाहल अगर जारी रहा तो सुनाई ना पड़ेगा अति सूक्ष्म है स्वर्व है तुम्हारी स्थूल बकवास जारी रही तो वो कहीं भी खो जाएगा शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाछा है और जैसे मानसरोवर पर कमल खिलते ना ऐसे जब तुम्हारे भीतर निश्द्द का मानसरोवर होगा निशब्द की शांति शून्य होगा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 और नहीं होता था और आज अचानक हो गया अनायास हो गया प्रसाद रूप हो गया बुद्धि भी निर्मल सांची बुद्धि निर्मल भी हो गई सारा मलख हो गया और सत्य भी हो गई प्रमाणिक भी हो गई अब तो वही कहती है जो है अब तो वैसा ही कहती है जैसा है जस का तस जैसे का तैसा कह देती अब कहीं कुछ खोद ना रही छोटी कुमती की गांच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 और आज अचानक क्या हुआ है आकाश टूट पड़ा है अनिल होप छतीसो राग दाग त्रिगुण का छूटा एक अपूर्व संगति एक अपूर्व संगीत एक अहोभाव दाग त्रिगुण का छूटा सत्व्रजतम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 दिए थे ये सच है खाते बही दिखवाए इसने दिए थे तो उसने अपने सलाहकार से पूछा कि भाई क्या करना है इसके साथ तीन पैसे इसमें दिए थे तो सलाहकार ने कहा इसको तीन पैसे वापस करो नरक भेजो और क्या करना लेकिन जाएगा तो नरक वो जो अक्कड़ है वो तो नरक ही ले जाएगी चोर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 मगर यह नजर रखने की बात तो यह साधुता कैसी है ये भी व्यवस्था ही हुई ये तो जबरदस्ती कोड़े के बल से किसी बच्चे को शांत बिठा दिया है लोभ या भय के कारण मगर भीतर आग जल रही ढूंढू कर आग जल रही और यह कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा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 कोई आदमी पद पहुंच जाता तुम उसको नमस्कार करते तो वो समझता तुम उसको नमस्कार करते कौन उसको नमस्कार करता है भी भी को कोई नमस्कार करता है वो बेचारे खुद ही प्रचार करते फिरते कि, कि मैं अभी भी जवान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 तो जो राजनेता पद पर तो होता है देखो उसके स्वागत समारंभ लाखों का खर्च लाखों की भीड़भाड़ लोग ऐसे चले आते हैं जैसे परमात्मा का अवतरण हुआ हो फिर वो आदमी पद पर नहीं रहा कोई देखता भी नहीं फिर उन्हीं सज्जन को तुम अपना सामान ढोते हुए और स्टेशन पर देखोगे अपना तांगा खुद ही खोज रहे हैं कोई लेने भी नहीं आता लोग बच के निकल जाते हैं कि भई इनसे बचो अब इनके सत्संग करना खतरनाक है इनसे नमस्कार भी करना खतरनाक क्योंकि इनके विरोधी में अब झंझट की बात इनकी खुशामद करते थे गुलामी करते थे इनकी बड़ी के गीत गाते थे अब इनसे लोग आंखें चुराते तो एक तो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं पद पर होने से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 न कोई लक्षण है न कोई योग्यता है न कोई कला है ले ले भेट अमीर नाम का तेज विराजा, राजा पलटू कहते हैं जरूर कुछ बात उसी की है उसका तेज विराजा है ये उसी को नमस्कार कर रहे हैं ये प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं मैं तो निमित्त मात्र नमस्कार नहीं कर रहे ले ले भेट अमीर नाम का तेज बे सब कोई रगरे नाक आई के परजा राजा सकलदार मैं नहीं नीच फिर जात हमारी पलटू कहते हैं ना तो मेरे पास कोई सौंदर्य है सकलदार मैं नहीं मेरे पास कोई सुंदर चेहरा भी नहीं है कोई सुंदरी भी नहीं है साधारण जैसा आदमी हो सकलदार मैं नहीं नीच फिर जात हमारी फिर हमारा कोई वर्ण बहुत ऊंचा नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण हूं कि लोग मेरे पैर छुए गोर धोए सठ कर्म वरण पीवे ले ये मामला क्या हुआ जा रहा है कि लोग आते हैं चारों वर्णों के लोग आते हैं सठ कर्मों को करने वाले ज्ञानी आते हैं और मेरे पैर धोके पानी पीते हैं जरूर यह बात मेरी नहीं है नाम का तेज विराजा है ये मेरे पैर नहीं छू रहे और नहीं मेरे पैर धो रहे इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है इन्हें वही दिखाई पड़ने लगा जो मुझे भीतर दिखाई पड़ रहा है ये धार्मिक आदमी का लक्षण है बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई ना मेरे पास फौज है न फांटा है मगर सारे देश में मेरी दुहाई की दुंदुम में पिट रही जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई तेरे नाम की महिमा आपाश हमने तो कुल इतना ही किया कि तेरी याद की और यह क्या हो गया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 सप्त नाम के लिए से पलटू भया गंभीर हाथ जोरी आगे मिले लेले भेंट अमीर संत सासना सहते जैसे सहत कपास जैसे सहत कपास नाय चरखी में औटे ये वचन समझना संत शासना सहते संत कष्ट सहते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 और एक कष्ट जो तुम स्वयं अंगीकार करते हो उससे जीवन निर्मित होता है और ये बात बड़े काम की इसे याद सको, तो तुम कष्टों का स्वरूप बदल सकते हो जो कष्ट तुम्हें विध्वंस कर जाएंगे उन्हीं को तुम सृजनात्मक बना सकते हो उन्हें स्वीकार करो उनका उपयोग करो जब दुख आए तो तुम उसे साधना बनाओ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 जैसे सहद कपास नरखी में ओटे कपास को चरखी में ओटना पड़ता है रुई घर जब तुम्हें हाथ से दो निभौठे और फिर दोनों हाथों से तोलता है तोड़ा जाता है रोम रोम अलगाय पकड़ के दुनिया धुनी और एक एक रेसे को अलग करता है दुनिया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 आकाश में उठेंगी शाखाएं घने पत्ते आएंगे वसंत आएगा हवाएं नाचेंगी पक्षी घोंसले बनाएंगे सूरज की किरणों से बातें होंगी चांदारों से गुफ्तु होगी ये सब तो उसे पता नहीं है जब तुम बीज को डालते हो जमीन में तो बीज तो तरसता होगा कि ये किस कष्ट में मुझे डाला जा रहा है ये क्यों मुझे मिट्टी में दबाया जा रहा अभी तो मैं जिंदा हूं क्यों मेरी कब्र खोदी जा रही उसे तो लगता होगा ये कब्र हो गई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 तुम जरा कुछ दिन प्रयोग करके कर देखो जब आपकी मार दोबारा दुख आए कोई भी दुख आए कैसा भी दुख आए शरीर का कि मन का उसे भेंट की तरह स्वीकार करके कर कर देखो और तुम पाओगे चमत्कार हुआ उस दुख की सारी गुणवत्ता बदल गई उसका सारा रूपांतरण हो गया वो दुख कुछ का कुछ हो गया प्रयोग करके कर देखना क्योंकि ये तो बात प्रयोग करने की है जो भी दुख आए उसे स्वीकार कर लेना कि प्रभु ने भेजा तो जरूर निखारता होगा होगा होगा साफ करता याद रखना पलटू के ये वचन संत सा सहत है जैसे सहत कपास जैसे सहत कपास नरखी में ओटे रुई घर जब तुने हाथ से दो निभोटे रोम रोम अलगा पकड़ के दुनिया धुनी त्यूनी महदे का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 दुख बिना कोई कभी कभी-कभी निखरता नहीं। मुझसे लोग आके पूछते कि परमात्मा अगर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों? उनका प्रश्न सार्थक मालूम होता है। तर्क के जगत में तो बिल्कुल सार्थक मालूम होता है। असल में वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना दुख है तो परमात्मा हो ही नहीं सकता या अगर परमात्मा है तो ये दुख बेबूझ है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं परमात्मा दयालु है रहमान है रहीम है कृपालू है तो फिर परमात्मा जब इतना रहमान है तो इतना दुख क्यों है वो एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दुख है तो साफ की या तो परमात्मा रहमान नहीं है शैतान है और या फिर परमात्मा है ही नहीं इस जगत केवल एक दुर्घटना मात्र है एक संयोग मात्र हो गया है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 उनकी बात तर्क के तल पर बड़ी सही है मगर जीवन और अस्तित्व के तल पर बड़ी नासमझी से भरी दुख है कि परमात्मा है मैं जब उन्हें यह उत्तर देता हूं तो वो बहुत चौंकते इसलिए दुख है कि परमात्मा है मां बहुत कष्ट देती बच्चों को और बाप भी बहुत कष्ट देता है ये तुमसे किसने कहा कि बाप कष्ट नहीं देता और किसने कहा कि माँ कष्ट नहीं देती हाँ माँ कष्ट करुणा के कारण ही देती है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 से लड़ते लड़ते जूझते जूझते संत झेलता है स्वीकार से समर्पण से अहोभाव से तुम दुख ऐसे झेलते हो जैसे बड़े वृक्ष तूफान में खड़े रहते हैं अकड़ के जिद से लड़ते हैं और जब कभी गिर जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते संत ऐसे दुख झेलता है जैसे घास के पौधे आया तूफान घास का पौधा पूरब गिर गया तो पूरब गिर जाता है पश्चिम गिरा दिया तो पश्चिम गिर जाता है जहां गिरा दिया गिर गिरा घास का पौधा रेसिस्ट नहीं करता प्रतिशोध नहीं लेता प्रतिरोध नहीं करता झगड़ने की वृत्ति नहीं है उसकी झुक जाता है ये झुकना ही समर्पण है और झुकने में बड़ा मजा है गिर तो जाता है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 सन्यासी अवभाव से स्वीकार करता आलिंगन लेता क्योंकि परमात्मा की बैठ है और कोई उपाय है भी नहीं स्वीकार करने का यही ठीक मार्ग है नाच के धन्य से प्रसाद रूप संसारी लड़ता यहां तक तो बात बराबर है कि दोनों को दुख होते फर्क यहां से शुरू होता कि सन्यासी स्वीकार भाव से लेता फिर एक दूसरा दुख जो केवल संत को ही होता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 और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे झूठ खोल कर तुम्हारे सामने रखे जाएं और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे गांव की तुम्हें याद दिलाई जाए और तुम्हारी मूर्ताओं की और तुम्हारे अज्ञान की बातें तुम्हें समझाई जाए कोई नहीं चाहता अभी पलटू दास अगर तुम्हें मिल जाए कहें अजूचे गार तो तुम नाराजी हो जाओगे कि मुझे गमार कह रहे होश में हो किसको गह रहे पलटू कहते हैं अब थे तो बहुत हो गई गमारी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 और जब उसके पैर काटे गए इसके पहले कि वो गर्दन काटते तो उसने सिर आकाश की तरफ उठाया वो खिलखिला इकट्ठे तो हो गए थे उसको फांसी देने के लिए जब किसी के हाथ पर कट रहे हो तो यह आकाश की तरफ क्या देख रहा फिर हंसता क्यों है? एक आदमी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर बात क्या है तुम मारे जा रहे हो हंस क्यों रहे हो और तुमने सिर क्यों ऊपर उठाया मंसूर ने कहा इसलिए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 ढले गम सभी आसार आर में मेरे तो संत के तो सारे दुख अपने दुख तो उसने धन्यवाद बना लिए थे अभी जो समास देता है इनको भी गीत बना लेता है ढले गम सभी आसार आर में मेरे गीत बना लेता है जो भी दुख आते हैं सबसे गीत बना देता है सबकी प्रार्थनाएं ढाल लेता है सजा मेरे हाथ में जजा हो गई और सजाएं पुरस्कार बन जाती बनाने की कला आनी चाहिए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 पैर में चोट लगी हो या घाव हो गया हो या फोड़ा हो गया हो तो उस दिन दिन भर पैर में चोट लगती है कुर्सी के पास से निकलते तो कुर्सी लग जाती है वही पर्दे के पास से निकले तो पर्दा उलझ जाता पैर में बच्चा आ जाता पैर पर खड़ा हो जाता तो है तुम बड़े हैरान होते हो कि मामला क्या है रोज दरवाजे से निकलते हो पर्दा नहीं अटकता था आज पर्दा अटक गया